अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के नवम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है पूर्व में विस्तार से पराविद्या के विषयभूत ब्रह्म का वर्णन हुआ उसी का विस्तार से वर्णित ब्रह्म का संक्षेप से कथन करने वाले ये तीन मंत्र हैं नवम दशम एकादश नवम मंत्र में संक्षेप में ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहा गया कि वह वीरज है दोष रूपी मल से रहित हैं और निरवयव है तो निर्दोष तथा निरवय होने के कारण तद शुभ्रम इसमें शुभ्रम विशेषण ने कहा जो वीरज निष्कल है वह शुभ्र हैं शुद्ध हैं और जड़ नहीं है चेतन है इसे ज्योतिषाम ज्योति इससे बताया जा रहा है कि लोक में प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध जो अग्नियादि ज्योतियाँ हैं उन ज्योतियों का भी यह ज्योति यानी प्रकाशक हैं अग्नियादि जड़ प्रकाश हैं वह बिना चेतन के अपना आत्मलाभ नहीं करता घटादि अवभासकत्वेन रूपेण जगत में जो अग्नियादि की प्रसिद्धि है वह चेतन के कारण है अग्नियादि में प्रकाशकत्वेन रूपेण प्रसिद्धि का निमित्त है अग्निगत चेतन ब्रह्म उसी के प्रकाश से यह प्रकाशमान होकर के अपने प्रकाश जगत को प्रकाशित करते हैं इसलिए कहा कि ज्योतिष्याम ज्योति तदब्रह्म और वह है कहाँ तो हिरणमय पर कोश शब्दित जो हरदाकाश है उस हरदाकाश में यह अवस्थित है क्योंकि वहीं पर उसकी उपलब्धि होती है इसलिए उसे जहा उपलब्धि होती है वहाँ पर बताया जा रहा है वह उसका स्थान बताया जा रहा है। हरदाकाश है जो वीरज निष्कल शुभ्र अग्नि का भी अवभाषक ब्रह्म है उसके उपलब्धि का अनुभूति का स्थान इसलिए उसे हिरणमय परे कोशे इस शब्द के द्वारा बताया जा रहा है हर दाकास में आकाश में स्थित हृदय आकाश में वीरज विशेषण वाले ब्रह्म की अनुभूति सब मनुष्यों को होती है या मनुष्य विशेषों को होती है तो क्या विशेषता है तो आत्मविद यह शब्द बताता है हिरण्य परकोश में विद्यमान ब्रह्म की अनुभूति की विशेषता मनुष्य में आत्मात्म विवेक है तो जो विवेकी हैं वह वीरज ब्रह्म की अपने ही हृदय आकाश में मय के रूप में अनुभूति करते हैं इसलिए यानी ये आत्मविद यानी आत्मविवेकिन ते एव तद विदु ऐसान्वय करना तद आत्मविदो विदु ये जो चौथा पाद है उसमें यत ये लुप्त प्रथमा बहुवचनात है आत्मविदह का विशेषण तो ये आत्मविदह और आत्मविदह शब्द का अर्थ है विवेकिन और ते ये तो ये शब्द है ना तो उसके अनुरोध से ते का अध्याय करना ये तदोर नित्य संबंध होता है न तो ये आत्मविद ते तद विदु तो तत्नी वीरजत्व निष्खल शुभ्रत्व ज्योतिषा विशेषता वाला ब्रह्म तद विदु में तत्शब्द से ग्राह्य है और उस ब्रह्म का विदु यानि अनुभव करते हैं उस ब्रह्म को जानते हैं है मय के रूप में जो आत्मविद है विवेकीय तो आत्मात्म विवेक यह विशेषता जिन मनुष्यों में है वे हृदय आकाशस्थ ब्रह्म की मय के रूप में अनुभूति हृदय आकाश में करते हैं और जो विपरीत हैं अविवेकी हैं अनात्मा कार्यक्रम संघात का ही मय के रूप में अनुभव कर रहे हैं आत्मात्म विवेक नहीं है भ्रांत हैं तो वे तो फिर इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के जो बाह्यार्थ है अनात्म वस्तुएं है उन्हीं को देखेंगे वे आत्मदर्शी नहीं हो सकते उन्हें उनके हृदय में स्थित वीरज ब्रह्म की आत्मरूप से अनुभूति नहीं हो पाती जो बहिर्मुख है इसलिए कठोपनिषद ने कहा तस्मात परांग पश्यति न अंतरात्मन ये तो अंतरात्मा है ना हरदाकाश में स्थित ब्रह्म तो तस्मात् अर्थ है स्वभावतः इंद्रियों इंद्रिया बहिर्मुख होने से और इंद्रिया जो स्वभावतः बहिर्मुख है उनके स्वभाव का परिवर्तन नहीं किया जिससे इंद्रियां अपनी बहिर्मुखता छोड़ दें मन को अंतर्मुख होने में सहायक बने ऐसी कोई साधना शास्त्र ने बताई हुई कि नहीं इंद्रिय विषयों में दोष दर्शन और ये उससे वैराग्य होगा वैराग्य होने से इंद्रिया सदोष शब्दादि विषयों के प्रति जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वह छोड़ देगी बिना वैराग्य के नहीं छोड़ पाती और वह वैराग्य होता है विषयों में दोष दर्शन से वह विषयों में दोष दर्शन नहीं किया अपितु विष्व में शोभन बुद्धि ही करके जब रहते हैं अविवेकी तो फिर सुंदर प्रतीत होने वाले विष्वों के ओर ही इंद्रिया जाएगी तो मन को अंतर्मुख नहीं होने देगी इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंति प्रसभम मन मन समाहित होना चाहे आत्मा में तब भी जो असंयमित इंद्रिया हैं उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से विमुख की हुई जो इंद्रिया नहीं हैं वे हैं प्रमाथी इंद्रिया वे मन ध्यान करना चाह रहा है तब भी उसे ध्यान से हटा करके अपने विषयों के ओर ले जाती है बलात इंद्रियानीणी प्रमाथिनी हरंती प्रसव प्रसवम का अर्थ होता है बलात ले जाती है नहीं चाहता है मन तब भी विषय चिंतन में ले जाती है तो जो अविवेकी है वे अपने ही हृदय आकाश में स्थित वीरज ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि अनात्मदर्शी है अविवेकी है तो इस मंत्र का जो उत्तरार्ध है इसके व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोगों को करना है तो इसमें हैं निष्कलम तक की व्याख्या हो गई है तो विरजम और निष्कलम ये जो ब्रह्म के दो विशेषण हैं इन्हें हेतु बना कर के ब्रह्म में सुब्रत्व को निश्चित किया जा रहा है तत्सुब्रह्म इस वाक्य से तत्सुभ्रम की व्याख्या है भाष्य में कि यस्मा वीरजम निष्कल चत तत्म और सुब्रह्म का अर्थ करते हैं शुद्धम तो यस्मात् यानी जिस कारण से तत् यानी ब्रह्म विरज हैं यानी अविद्या अविद्यादि तो मल से रहित हैं और निरवय हैं अतः यानी इसी कारण से निरवय होने से विरज होने से ब्रह्म शुभ्र है शुभ्र का अर्थ है शुद्ध है तो तत् व्याख्या है यस्मात् वीरज निष्कलंच अतः तत्शुभ्रम अब ज्योतिषाम ज्योति ये जो वाक्य हैं इसे एक विशेषण बताया जा रहा है जगत में प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध जो अग्नियादि उनका भी प्रकाशकत्व तो। ब्रह्म में बताया जा रहा है और जो अन्य को प्रकाशन का सामर्थ्य प्रदान कर रहा माना जाएगा वह स्वतः प्रकाश स्वरूप है स्वतः अदाहक जलादि को दहन सामर्थ्य जिसके सन्निधि से प्राप्त होता है अग्नि के उस अग्नि में दहन सामर्थ्य ने दाहकत्व कहाँ से है वो स्वतः है अग्नि स्वतः दाहक है और अग्नि के संबंध से जो स्वतः अदाहक जला दी उनमें दाहकत्व आता है जैसे ऐसे स्वतः जो जड़ होने के कारण भौतिक होने के कारण जड़ हैं और जड़ होने कारण अप्रकाशमान हैं। उनमें प्रकाशन सामर्थ्य कहाँ से आता है तो जिसके सन्निधि से आता है और उसमें प्रकाश कहाँ से है तो स्वतः प्रकाश है स्वयं प्रकाश है तो ज्योतिष्या ज्योति यह विशेषण उस शुभ्र ब्रह्म को स्वतः प्रकाश रूप बता रहा है स्वयं प्रकाश बता रहा है वो आदि ज्योतियों का भी प्रकाशक है का अर्थ है वह स्वयं प्रकाश है हाँ, तो स्वतः प्रकाश स्वरूप है ब्रह्म उसका प्रकाश किसी अन्य निमित्तक नहीं है आगंतुक नहीं है ये बताया जा रहा है तो भाष्य में है कि ज्योतिषाम सर्व प्रकाश आत्मनाम तो सभी जो प्रकाश स्वरूप लोक में प्रसिद्ध है अग्नियादि प्रकाशात्मना कौन है तो अग्नियादी नाम अभी तो प्रकाश के रूप में प्रसिद्ध है लोक में अग्नदि उनका भी तत्ज्योति तत् ब्रह्म वो ज्योति यानि प्रकाशक है अवभाषक है ज्योति का अर्थ कर दिया अवभाषकम अपि ज्योतिष अंतर्गत ब्रह्मात्म चैतन्य ज्योतिर्निमितर्थ ज्योतिषाम ज्योति कार्थ निकलेगा जो अग्नियादी में ज्योतिष है यानी प्रकाशक है प्रकाशन सामर्थ्य है वह अंतर्गत यानी अधिष्ठान के रूप में नियमक के रूप में अंतर्यामी के रूप में आग्नियादि में विद्यमान जो ब्रह्मात्म चैतन्य है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म चैतन्य है उस चैतन्य ज्योति निमित्तक है अग्नियादि में प्रकाशकत्व ये ज्योतिषाम ज्योति इसका अर्थ है तो अग्नि आदि में ब्रह्म चैतन्य निमित्त तक भाषकत्व है और ब्रह्म में भाषकत्व वो होता है उसका स्वरूप है जैसे अग्नि का दाहक स्वरूप है इसलिए आगे कहते हैं कि तद ही परम यत अन्य अनष्यम आत्मज्योति तो यत अन्य यनौभाष्यम आत्मज्योति तत्म ज्योति ऐसे लगाना और ही अवधारणा में तदेव परम ज्योति ज्योतियाँ तो जगत में अग्नि ज्योति भी हैं ज्योतिर्ब्राह्मण में कई एक ज्योतियाँ बताई है दिन में आदित्य ज्योति तो रात में चंद्रमा ज्योति आदित्य और चंद्रमा भी ना हो तो अग्नि ज्योति, न तो शब्द ज्योति ऐसे कई एक ज्योतियाँ बताई है और एक ज्योति हैं ब्रह्म ज्योति ब्रह्म भी ज्योति है तो इन अनेकों ज्योतियों में परम ज्योति कौन है पर ज्योति सर्वोत्कृष्ट ज्योति तो कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा को क्यों सर्वोत्कृष्ट ज्योति माना जाता है तो उसमें परत्व यानी उत्कर्ष का प्रयोजक क्या है परत्व का प्रयोजक क्या है अग्नियादि भी ज्योतिया है और ब्रह्म भी ज्योति है लेकिन ब्रह्म को कहा जा रहा है कि पर ज्योतिया और अग्नि को कहा जाएगा अपर ज्योति तो ब्रह्म ज्योति में परत्व का प्रयोजक क्या है ये जिज्ञासा हुई तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भाष्कर भगवान ब्रह्म ज्योति में परत्व का प्रयोजक बताते हैं प्रयोजक अनिमित्त बताते हैं अन्य अनवभाष्य अन्य अनवभाष्यत्व अग्नियादि भी ज्योतियाँ हैं और ब्रह्म भी ज्योति है लेकिन ब्रह्म ज्योति अन्य ज्योति से अनवभाष्य है अन्य अवभाष्य कहा जाता है दूसरे से अवभाषित होने वाला पर प्रकाश्य अन्य अनोभा अन्य अवभाष्या ने पर प्रकाश्य अन्य अनवभाष्य का अर्थ है स्वयं प्रकाश तो इन सारी ज्योतियों में जो स्वयं प्रकाश ज्योति होगी पर प्रकाश्य नहीं होगी उसे परज्योति कहा जाएगा उसके परत्व का प्रयोजक होगा स्वयं प्रकाशत्व अन्य अनवभाष्यत्व यानी पर प्रकाशत्व भाव। तो यवभाष्यम का अर्थ है जो पर प्रकाश्य नहीं है वह परम ज्योति है परत्व का प्रयोजक है पर प्रकाशत्वाभाव और वो सारी ज्योतियों में से किसी ज्योति में मिलेगा तो केवल आत्म ज्योति में बाकी आदित्यादि सब ज्योतियां तो आत्म ज्योति की प्रकाश्या है और आत्म ज्योति स्वयं प्रकाश रूप है और बाकी को प्रकाशित करती है किसी से भी प्रकाशित नहीं होती ये उसमें परत्व का प्रयोजक है ज्योतिषाम ज्योति से यही बताया जा रहा है परत्व का प्रयोजक स्वयं ज्योतिष्व इस दृष्टि से लिखते हैं कि तद ही परम ज्योतिर् अनेकों ज्योतियों में से उस ज्योति को पर ज्योति कहा जाएगा कौन सी ज्योति को तो यद अन्य अनौभाष्यम जो ज्योति पर प्रकाश्य नहीं होगी अन्य औभाष्य नहीं होगी वो कौन है? अनेकों ज्योतियों में तो कहा आत्मज्योति वो अन्य अनौभाष्य हैं अन्य औभाष्य नहीं है इसलिए पर ज्योति है आ? हाँ ज्योतिर्ब्राह्मण में बताया गया है तो अनो, अन्य अनवभाष्यम आत्मज्योति व पर ज्योति ऐसे लगाना वही परज्योति है बाकी ज्योतियां तो अन्य अवभास्य आत्मज्योति से अवभास्य होने से अपर तो इस परज्योति को कौन जानेगा वो स्वयं प्रकाश है इसलिए दूसरे के जानने में नहीं आएगी वो स्वयं यदि आत्मज्योति को आत्मज्योति से अतिरिक्त अन्य कोई जानेगा तो फिर उसका स्वयं प्रकाशत्व तो समाप्त हो जाएगा ना? इसलिए वह तो स्वयं प्रकाश होने से किसी से प्रकाशित नहीं होती उसे मय के रूप में यानी वो स्वयं ही स्पुरित होती है मय के रूप में आत्मज्योति स्वयं ही मय के रूप में स्फुरित होती है कहां स्फुरित होगी किसके लिए स्फुरित होगी तो कहते हैं यद् यत्मद विदु तद आत्मविदो विदु इसका अर्थ करने जा रहे हैं कि यद आत्मविद तो आत्मविद शब्द का अर्थ करते भाष्कर भगवान कि आत्मा स्व शब्दादी बुद्धि प्रत्यय साक्षिण ये विवेकिनो विदु विजानती ते आत्मविद तद विदु तो वे आत्मविद ही तद विदु यानि उस स्वयं प्रकाश ज्योति को जानते हैं यानि स्वयं प्रकाश ज्योति उनके चित्त में मय के रूप में अभिव्यक्त होती है मय के रूप में अभिव्यक्त होती है वो आत्म है। तो आत्मान का अर्थ कर दिया स्वम यानी स्वयं और स्वम का भी अर्थ करते हैं वो कौन देहादि रूप स्वयं या देहादि से विलक्षण स्वयं तो देहादि से विलक्षण जो देहादि हैं पंचकोश उनसे आभ्यंतर शोधित तमर्थ तो साक्षी वो हैं आत्मविदह में आत्मपदार्थ उस साक्षी को उसके जो साक्ष्य हैं साक्षी के साक्ष्य कौन हैं साक्षी हैं प्रकाशक और साक्ष्य कहा जाएगा प्रकाश्य को तो अंतकरण और अंतकरण के धर्म साक्षी भाष्य माने जाते हैं उनको साक्ष्य कहा जाएगा साक्षी से प्रकाश्य साक्ष्य तो उनको कहते हैं कि शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षीण तो जो श्रोत्रादि इंद्रियों से उत्पन्न हुई शब्दादि विषय विशे विषयक बुद्धि प्रत्यय बुद्धिवृत्तिया बुद्धि प्रत्यय शब्द का अर्थ है बुद्धि और बुद्धि बुद्धिवृत्तिया कैसी है उनका वृत्तिया तो स विषय होती है ना, इसलिए उनका विषय बताया शब्दादि विषय यानी शब्दादि है विषय जिन प्रत्ययों के उन प्रत्ययों को कहा जाएगा शब्दादि विषय बहुरी समास शब्दा तो है शब्दाद विषया बुद्धि युद्धि प्रत्यना शब्दादि विषया तो शब्दादि हैं विषय जिन बुद्धिवृत्तियों के ऐसी बुद्धिवृत्तियाँ शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्ये शब्द से कही जाएगी और उन वृत्तियों का जो साक्षी शब्दादि विषय विशे विषयक बुद्धि वृत्तियों का साक्षी वो है आत्मविद में आत्म पदार्थ आत्मविद का अर्थ आत्मनात्म विवेकी है ना? तो आत्मनात्म विवेक माना जाएगा आत्मा की जो उपाधि है उन उपाधि से अलग उपजित आत्मा है आत्मा की उपाधि है बुद्धि और उस बुद्धि का तो ये साक्षी है और अपने आप को बुद्धि वृत्ति से युक्त जो समझेगा बुद्धिमान समझेगा वो तो बुद्धि से अलग नहीं होगा वो हो जाएगा प्रमाता अविवेकी और आत्मविद हैं कि साक्ष्य से साक्षी अलग होता है तो बुद्धिवृत्तियों का जो साक्षी है प्रकाशक है अवभाषक है वो मैं हूँ ऐसा तुम पदार्थ का ठीक ठीक विवेचन जिसको है तत्व पदार्थ का सम्यक बोध जिसको है उसी को वो जो ज्योतियों की ज्योति कही गई शोधित तो तदर्थ है ये ज्योतिषाम ज्योति तक बताया गया है शोधित तो तदर्थ को आत्मविद से कहा जा रहा है शोधित तो तुमर्थ तो ज्ञानवान को तो शोधित तदर्थ का आत्मरूप से अनुभव शोधित तदर्थ आत्मरूप से अभिव्यक्त होगा किसकी बुद्धि में जो अपने आप को साक्ष्य रूप न समझ करके साक्षी रूप समझ रहा है हाँ वो आत्मात्मा विवेकी हैं तो अनात्मा जो आत्मा की उपाधि है सब कोश वेष्टि अरुण कोशों से अलग अपने आप को समझ रहा है उसी के बुद्धि में फिर शोधित तदर्थ उसके स्वरूप के रूप में मैं के रूप में अभिव्यक्त होता है उसके लिए मैं कौन है साक्षी और वो साक्षी अनेक नहीं है साक्षी एक है उपाधि साक्षी की अनेक होने से उसमें उपाधिक भेद भले ही प्रतीत हो लेकिन स्वतः साक्षी तो निर्विकार चेतन ही है वो साक्षी स्वयं प्रकाश है और ब्रह्म भी ज्योतियों का ज्योति है शोधित तदर्थ और उन दोनों का स्वरूप एक है स्वरूपतः भेद उनमें स्वतः भेद नहीं है और भेदक कोई उपाधि नहीं है इसलिए ये जो वीरज निष्कल शुभ्र स्वयं प्रकाश ब्रह्म है वह जो अपने आप को साक्षी समझ रहा है अने तुम पदार्थ का शोधन ठीक ठीक हो चुका है जिस, जिसको उसी की बुद्धि में मैं के रूप में शोधित तदर्थ अपने आप को अभिव्यक्त करता है तेष आत्मा भी वृणुते तनुम स्वाम ये मंत्र कहता है तस्य। यानि आत्मविद यहाँ आत्मविद जिसको कहा जा रहा है उसको तत् शब्द से लिया जाता है वहाँ पर एष आत्मा है ऐश आत्मा शब्द से वहाँ पर लिया जा रहा है उसे जो यहाँ पर यहाँ पर विरज निष्कल शुभ्र ज्योतियों का ज्योति ब्रह्म बताया जा रहा है उसे येश आत्मा शब्द से कहा गया वहाँ पर तो यह आत्मा क्या करता है तो वी का कार्य हैं खोल देता है अनावृत हो जाता है अभिव्यक्त हो जाता है अपना जो आवरण है उसे दूर कर देता है अनावृत हो जाता है तस्य उसके लिए तशेष शात्मा विवृणुते तनुम स्वाम अपने पारमार्थिक स्वरूप को स्वाम तनुम है उसका पारमार्थिक स्वरूप वीरजादि शब्द से बताया गया वह विवृणुते यानी उसके बुद्धि में अभिव्यक्त कर देता मय के रूप में तो विवृणुते तनुम स्वाम के अनुसार आत्मा आत्मविदह में आत्मा हैं शोधित तमर्थ तो और तत्त्वम पदार्थ का शोधन जो कर चुका है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम कहा जाता है ना तो जिसको वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आया पदार्थ ज्ञान ठीक ठीक है तो फिर वाक्यार्थ ज्ञान बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है वाक्यार्थ कहा जाता है वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ का जो परस्पर अन्वय है संबंध है उसे कहा जाता है वाक्याथ वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ का संबंध वाक्यार्थ कहलाता है तो वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों के संबंध का ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञान कहलाता है और केवल वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ का ज्ञान पदार्थ कहलाता है तो पदार्थ तो है संबंधी और वाक्यार्थ है संबंध तो संबंधियों का ज्ञान हो जाए ये गुरु शिष्य हैं ये गुरु हैं ये शिष्य ये दोनों संबंधी हैं तो उनमें गुरु शिष्य भाव संबंध ये समझ में आएगा ये पिता है ये पुत्र हैं ये दो संबंधी समझ सम्मंध में आ जाए तो उनमें पित्री पुत्री भाव संबंध है ये संबंध का ज्ञान होता है ऐसे वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ का यानी संबंधिका ज्ञान हो जाए तो संबंध का संबंध रूप वाक्यर्थ का ज्ञान होता है तो आत्मविद में आत्मा शब्द जो तव पदार्थ है तत्वसी वाक्य में उसके स्वरूप को बताता है और आत्मविद है तव पदार्थ का ज्ञाता और तत्पदार्थ का भी ज्ञान ये पूर्व तीन पादों से बताया गया तत्पदार्थ का ज्ञान तो पूर्व तीन पदार्थ के रूप में तत्पदार्थ को भी जो जानता है और आत्मविद शब्द से बताया गया आत्मवेदन यानी तम पदार्थ का ज्ञान भी जिसे सम्यक है वह फिर ये तत्पदार्थ का और तोम पदार्थ का आपस में जो अभेद संबंध है ऐक्य संबंध है एकत्व तो संबंध है उसे ठीक से जान पाएगा जो शोधित तोमर्थ, अर्थ शोधित तो तदर्थ इनका स्वरूप एक है स्वतः दोनों के स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं है और इनके भेद को बताने वाली कोई उपाधि भी नहीं है उपाधि से विविध तो स्वरूप को जान रहा है इसलिए शब्दादि विषय प्रत्यय साक्षिणम शब्द का प्रयोग भाषकर भगवान ने किया है आत्म पदार्थ को बताने के लिए ये तो उपाधि तो जो बुद्धि तथा तो उसके धर्म हैं वे तो साक्ष्य कोटि में गए दृश्य कोटि में गए अदृश्य से दृष्टा अलग होता है और वो जो बुद्धि बुद्धिवृत्तियों का दृष्टा है साक्षी वह शुद्ध है और ये भी शुद्ध है दोनों में कोई अंतर नहीं दोनों का ऐक्य ये वाक्यार्थ होगा और इस वाक्यार्थ का शोधित तुम अर्थ शोधित तदर्थ का परस्पर ऐक्य रूप जो वाक्यार्थ है इस वाक्यार्थ को समझ पाएंगे ठीक ठीक आत्मविद इस दृष्टि से लिखते हैं कि आत्मविद यानी आत्मान स्व शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिण ये विवेकिनो विदु तो जो विवेकी साक्षीणम विदु साक्षी को जानते हैं यानी अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं अपने आप को तो सब जानता है, लेकिन अविवेकी जानते हैं अपने विपरीत स्वरूप को विपरीत स्वरूप है मैं मनुष्य हूँ मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं कामी हूँ मैं क्रोधी हूँ ये सब आत्मा का विपरीत स्वरूप है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप है शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षी मात्र चेतन ये आत्मा का स्वरूप है उसी चिद रूप से ही अपने आप को जो जान रहा है वो आत्मात्मव विवेक ही कहलाएगा और उसे ही शोधित तदर्थ का आत्मरूप से ज्ञान होता है ने शोधित तदर्थ उसकी अहम वृत्ति में तत्वसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम वृत्ति में अपने आप को उसके आत्मा के रूप में अभिव्यक्त करता है उसे गीता में भगवान ने कहा कि तेजा एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तम नाशायामी आत्मस्थ अह का विशेषण है आत्मस्थ अज्ञानज का कर्ता है अहम तोजो अज्ञान अज्ञानस अहम अध्यास मम अध्यास, अज्ञान है अविद्या मूल अविद्या और उससे उत्पन्न हुआ तम यानि अंधकार अंधकार क्या करता है कि जहाँ अंधकार छाया है वहाँ की वस्तुओं को ढक देता अवरुत कर देता है दिखने नहीं देता अज्ञान तथा अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो अहम अध्यास मम अध्यास है बुद्धि में तो वह फिर प्रमाता को अपना जो पारमार्थिक स्वरूप है बुद्धिवृत्तियों का साक्षी उसे देखने नहीं देगा वो छा जाएगा अवरुद्ध कर देगा उसका जो स्वरूप है वास्तविक रूप से आत्मा कौन है तो वीरज निष्कल शुभ्र ज्योतियों का ज्योति है आत्मा यानी मैं लेकिन वो जो वीरजादी स्वरूप है अपना उसे अवरुत करके रखता है अज्ञान से उत्पन्न हुआ अहम अध्यास मम अध्यास ये गाढ़ा अंधकार है ये ब्रह्मात्म एकत्व तो को अवृत्त करके रखता है तो जब तक ये अंधकार दूर नहीं होगा तो वास्तविक ब्रह्म भाव अभिव्यक्त नहीं होगा फिर इसलिए क्या करते हैं भगवान तो इस अंधकार को दूर करने वाला ज्ञान दीप जलाते हैं जो तदर्थ है प्रत्येक भिन्न तदर्थ जब तक है, तब तक तो उसमें ये अज्ञान तथा अज्ञान कार्य सारा संसार अध्यस्त हैं और अध्यस्त को अधिष्ठानभूत तदर्थ ही तो सत्ता सत्तास्फूर्ति दे रहा है ब्रह्म ही तो अज्ञान को कौन दे रहा है सत्ता अज्ञान तो कल्पित है और अज्ञान का कार्य सारा जगत भी कल्पित है किसमें कल्पित है ब्रह्म में तो ब्रह्म हुआ अधिष्ठान अज्ञान तथा तो उसके परिणाम जगत का अहम अध्यास ममाध्यास का अर्थाध्यास और ज्ञान ज्ञानाध्यास का अधिष्ठान तो ब्रह्म है ना और अधिष्ठान ही अपने में अध्यस्त वस्तु को सत्ता सत्तास्फूर्ति देता अज्ञात रज्जु ही सर्पादि को सत्ता स्पूर्ति दे रही है तो जब तक वह आत्मरूप से अज्ञात रहेगा तदर्थ तब तक तो अज्ञान तथा अज्ञान का परिणाम जो अध्यस्त ये अर्थाध्यास रूप में जगत और ज्ञानाध्यास रूप में जगत की प्रतीति यह होती रहेगी और ये जब ज्ञात होगा ज्ञात ज्ञातरज्जु अपने में अध्यस्थ सर्पादि की निवर्तक है और अज्ञात रज्जु सर्पादि की साधक है और बाधक है ज्ञात रज्जु ऐसे आत्मरूप से अज्ञात ब्रह्म ही अज्ञान तथा अज्ञान कार्य संसार को सत्ता स्फूर्ति दे रहा जब तक ब्रह्म अज्ञात रहेगा तब तक यह संसार प्रतीत होता रहेगा और जैसे ही ब्रह्म आत्मरूप से ज्ञात होगा तो जैसे ज्ञात रज्जु अध्यास की निवृत्तिका है अर्थाध्यास सर्प भी और ज्ञान ज्ञानाध्यास सर्प की प्रतीति भी दोनों निवृत्त हो जाते हैं ऐसे ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होते ही ये दोनों निवृत्त हो जाएंगे तो इसलिए अज्ञानजम तम है अध्यास अरुष उस अभ्यास को भगवान कहते हैं नाशयामी अहम अज्ञानजम तम नाशयामी तो मैं नष्ट कर देता हूँ तो मैं यानी कौन सा मैं तो ज्ञात मैं आत्मरूप से जिज्ञासु के अज्ञान रूप तम को यानि अध्यास को मिटाने वाला मैं हूँ अधिकारी के आत्मरूप से बुद्धि में अभिव्यक्त हुआ मैं इसलिए कहा कि आत्म भावस्थ अहम का विशेषण है आत्म भावस्थो अहम अज्ञानजम तमह नासयामी आत्म भावस्थ मैं अज्ञान रूप तम को नष्ट कर देता हूँ अज्ञानस्तम को नष्ट कर देता हूँ वो किस प्रकार तो ज्ञान दीपे न भास्वता तो ज्ञान दीप है तत्वसी तो वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारिका का चरम वृत्ति बुद्धि की ओ प्रमा उसे कहा जाता है तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारिका का प्रमा को कहा जाता है चरम वृत्ति चरम कहते हैं अंतिम को ये अंतिम वृत्ति है उसके बाद में बुद्धि में बुद्धि बाधित हो जाती है बुद्धिनाश हो जाता है और बुद्धिनाश होना का अर्थ है बुद्धि का बाद तो फिर कोई तात्विक यानी प्रमारूप वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी सब्बाधित वृत्तियाँ रहेगी तो प्रमारूप एक अंतिम वृत्ति तो यही बनेगी इसलिए चरम वृत्ति है और ये चरम वृत्ति उत्पन्न हुई तो ये है ज्ञानदीप भाषवान भास कहते हैं प्रकाश को और भास्वता तृतीया का एक वचन है भास्वत शब्द का तो भास्वता ज्ञानदीपे ना यानि प्रकाशमान जो ज्ञानदीप है वो है अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति और इसे भास्वान इसलिए कहा जा रहा है कि स्वतः प्रकाश जो ब्रह्म है तद विषय है ब्रह्म विषय है लेकिन वो ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करती है उसका स्वतः प्रकाशकत्व भी बना रहता है वृत्ति का विषय तो ब्रह्म बनेगा लेकिन वृत्ति से अवभाषित नहीं होगा केवल वृत्ति क्या करेगी जो स्वतः प्रकाश ब्रह्म का आत्मरूप से अज्ञान है और उस अज्ञान का कार्य जो अहम अध्यास मम अध्यास है उसे निवृत्त करेगी इसलिए ब्रह्मण्य अज्ञा अज्ञान निवृत्त्यर्थम वृत्ति ब्रह्म में अज्ञान की निवृत्ति के लिए वृत्ति विशेषता स्वीकार की जाती है और वृत्तिस्तजोदाभास है जिसे फल कहा जाता है वृत्ति व्याप्ति तो ब्रह्म में है लेकिन फल व्याप्ति नहीं है फल कहते हैं वृत्तिस्त चिदाभास को और वो वृत्तिस्त चिदाभास प्रकाशित करता है जो जड़ अनावृत विषय है उसे भाषित करने के लिए वृत्तिस्त चिदाभास की जरूरत है घट को और ब्रह्म तो स्वयं ही चित हैं इसलिए उसमें वृत्ति व्याप्ति तो है फल व्याप्ति नहीं है फल व्याप्ति न होने से ज्योतिषाम ज्योतिषे बताया गया जो स्वयं प्रकाशकत्व है वह बना रहेगा और तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का विषय बनने से वह क्योंकि नियम होता है कि जिस विषय का अज्ञान है ब्रह्म का आत्मरूप से अज्ञान ये संसार का कारण है तो जिस विषय का अज्ञान है वह तद विषयक वृत्यात्मक ज्ञान से निवृत्त होगा ये नियम है तो ब्रह्म का आत्मरूप से अज्ञान निमित्त केदी संसार है तो संसार का आत्यंतिक उच्छेद करने के लिए आवश्यक होगा ब्रह्म का आत्मरूप से वृत्यात्म ज्ञान वृत्ति का बनना जरूरी होगा इसलिए ब्रह्म की ब्रह्म को आत्मरूप से विषय करने वाली वृत्ति आचार्य उपदिष्ट तत्वमशादी वाक्यों से उत्तम अधिकारी के चित्त में बनती है अहम ऐसी और उस वृत्ति में ये जो वीरज निष्कल शुभ्र स्वयं प्रकाश ब्रह्म है अपने आप को अभिव्यक्त करता है जैसे वृत्ति बनी उस वृत्ति ने आत्मरूप से ब्रह्म के अज्ञान को निवृत्त कर दिया और अज्ञान रूप कारण के निवृत्त होने से अर्था ध्यास अर्थाध्यास ध्यास भी निवृत्त हो जाएगा बाधित हो जाएगा उसका अत्यंतिक उच्चेद होगा अध्यास का ब्रह्मात्मेकत्व प्रतीति से वृत्ति का काम संपन्न हुआ उस अज्ञान को अज्ञान सहित तो अज्ञान के कार्य अध्यास को निवृत्त करके स्वयं वृत्ति भी निवृत्त हो जाएगी और फिर अब उस अधिकारी की बुद्धि में ब्रह्म का आत्मरूप से अज्ञान रहा नहीं तो ब्रह्म स्वयं ब्रह्म का आवरण दूर हो गया अभी तक आवृत्त ब्रह्म था तो जगत को सत्ता स्पूर्ति दे रहा था अध्यस्त पदार्थ को अब वो अनावृत हो गया ना अधिष्ठान तो अनावृत अधिष्ठान स्वरूप से भाषेगा मैं के रूप में भाषेगा और उसको भाषित कौन करेगा वो स्वयं प्रकाश है वो स्वयं ही भासता रहेगा मैं के रूप में वो हमेशा ही भाषित होता रहेगा क्योंकि अज्ञान निवृत्त हुआ तो दोबारा फिर आना नहीं है फिर भ्रांति होनी नहीं है वो वृत्ति अज्ञान को दूर करके जब जाती है तो जाते जाते एक अविनाशी सामर्थ्य ज्ञानी को देकर के जाती है इसलिए कहा गया वीर्यम विद्य विन्दते अमृतम विद्य अमृतम वीरियम विन्दते। वीर्यम का विशेषण है अमृतम अमृतम यानी अविनाशी जब तक प्रारब्ध है जीवन है तब तक और जब तक जीवन है तब तक कभी भी एक बार बाधित हुआ अध्यास वह उत्थापित नहीं होगा सत्य रूप से वह हमेशा बाधित रहेगा ज्ञानी के सामने सिर झुका के ही रहेगा सिर झुका के रहने का अर्थ है कि कभी भी सत्य बुद्धि द्वैत में नहीं होगी उसकी अध्यास ने सिर उठाया छाती दिखाई तानली छाती का अर्थ है कि द्वैत बुद्धि सत्य द्वैत बुद्धि हुई तो ऐसा एक सामर्थ्य अविनाशी सामर्थ्य जीवन पर्यंत रहने वाला ये ज्ञान दे करके जाता है ज्ञान यानी वृत्यात्मक ज्ञान कि एक बार समूल अध्यास बाधित हुआ तो वह हमेशा हमेशा के लिए बाधित ही रहता कभी भी फिर बाधित वस्तु में सत्योत् बुद्धि नहीं होगी जैसे विवेकी की कभी भी मरीचिका में प्रतीयमान जल में सत्य बुद्धि नहीं होती यदि सत्य बुद्धि हुई तो माना जाता है कि विवेकी नहीं है मरीचिका का ज्ञान अभी नहीं हुआ ठीक से सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो फिर जब अध्यास बाधित ही रहेगा हमेशा के लिए तो ब्रह्म के आत्म रूप से आवरण का बुद्धि में आने की कोई संभावना ही नहीं है दूर दूर तक तो हमेशा फिर ब्रह्म उसकी बुद्धि में मैं के रूप में फूरित होता रहेगा वे स्वयं प्रकाशता है उसकी वो ब्रह्म आत्मरूप से किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं हो रहा जाना नहीं जा रहा है। स्वयं ही आत्मा के रूप में भास रहा है ज्ञानी को ये यहां पर आत्मान स्व शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिण ये विवेकिन विदुर विजानती ते आत्मविद तद विदु यानी आत्म प्रत्यय अनुसारी न आत्मविद का अर्थ कर दिया आत्म अनुसारी और आत्म अनुसारी कहते हैं आत्मानुसंधान करने वालों को आत्म प्रत्यानुसारी शब्द का अर्थ है आत्मासंधानशील हमेशा कालम राय वेदांत चिंतया इस शास्त्र वचन के अनुसार हमेशा वेदांतार्थ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर ये जो वेदांतार्थ हैं इसी के चिंतन में जिनका समय निकल रहा स्वभाव बन गया यही चिंतन करने का जिनका उन्हें कहा जाता है आत्म प्रत्यय अनुसारी आत्मानुसंधानशील और ये जो आत्मानुसंधानशील हैं वे तद वो जानते हैं ब्रह्म को जानते का अर्थ है उन उनके बुद्धि में तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति होती है ब्रह्म का जो आत्मरूप से अज्ञान था वह उस वृत्ति से दूर होता है अध्यास बाधित होता है फिर ब्रह्म स्वयं ही स्फूरित होता है मय के रूप में तो यस्मात परम ज्योति तस्मात्व तद विदू तो कहते हैं जिस कारण से आत्मा परम ज्योति है परम का अर्थ सूक्ष्म है तो सूक्ष्मों में अति सूक्ष्म है अनु है आत्मा जिस कारण से उस कारण से वो जो अति सूक्ष्म आत्मा है उसी का अनुसंधान करना जिनका शील हो गया स्वभाव हो गया तो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा को ही देखना जिनका स्वभाव हो गया अनुसंधान करना स्वभाव हो गया तो बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाएगी उनकी इसलिए आत्मविद शब्द का अर्थ निकलेगा सूक्ष्म दर्शी सूक्ष्म बुद्धि वाले सुक्ष्म दर्शी और जो सूक्ष्म दर्शी हैं वे ही सूक्ष्म बुद्धि से एकाग्र बुद्धि से ब्रह्म का आत्म रूप से अज्ञान का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार प्राप्त करता है इसलिए दृश्यते तोग्रया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी कहा गया न तो आत्मविद शब्द से सूक्ष्मदर्शी को लेना और सूक्ष्मदर्शिता हुई कैसे आत्मानुसंधान करते करते तो इसलिए कहते हैं यस्मात्म ज्योति कौन आत्मा सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है तस्मात्व ते ते एव यानी आत्मविद एव और आत्मविद यानी सूक्ष्मदर्शी और वे सूक्ष्मदर्शी ही तद्विदु उस ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्त करते हैं न इतरे तो इतरे शब्द से लेना इतरे का अर्थ करते हैं बाह्यातुसारिण बाह्या है अनात्मा शब्दादि विषय और शब्दादि विषयों का ही अनुसंधान करना ये स्थूल है बाह्यार्थ है स्थूल और ये स्थूल अनात्मा शब्दादियों का ही अनुसरण यानी अनुसंधान करना जिनका शील है स्वभाव है स्थूलदर्शी है सूक्ष्मदर्शी नहीं वे ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाते ब्रह्म के आत्मरूप से अज्ञान का निवर्तक तत्वसी वाक्य से आम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार उनके चित्त में नहीं होता जो स्थूलदर्शी है अनात्मदर्शी है दशम मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं